अध्याय नौ श्री प्रफुल्ल कुमार गांगुली सन 1916 सौ ईस्वी में मठ में दुर्गा पूजा थी श्री श्रीमा सप्तमी पूजा के दिन दोपहर से ही मठ में आकर उत्तरी ओर के उद्यान भवन में रह रही थीं। अष्टमी के दिन सुबह आठ नौ बजे वे मठ और प्रतिमा दर्शन करने के लिए आईं। रसोई घर के पास हॉल में भक्त लोग और साधु ब्रह्मचारी गण बहुत सारी सब्जियां काट रहे थे यह देखकर मां ने कहा लड़के तो सब्जी अच्छी काट ले रहे हैं जगदानंद जी ने कहा मुख्य उद्देश्य तो ब्रह्ममयी को प्रसन्न करना है चाहे वह साधन भजन करके हो या सब्जी काट के हो उस दिन बहुत लोगों ने मां को प्रणाम किया था मां को बार बार गंगा जल से पैर धोते देखकर योगीन मां ने कहा मां यह क्या कर रही हो सर्दी लग जाएगी मां ने कहा योगीन क्या बताऊं कोई कोई प्रणाम करता है तो मानो शरीर शीतल हो जाता है और कोई कोई प्रणाम करता है तो ऐसा लगता है मानो किसी ने शरीर पर अंगारा उढ़ेल दिया हो गंगाजल से धोए बिना चैन कहां बाद में एक दिन बातचीत के बीच मैंने मां से पूछा मां किसी किसी के प्रणाम करने से तुम्हें खूब कष्ट होता है एक बार पूजा के समय तुम्हारी यह बात मैंने सुनी थी मां ने कहा हां बेटा किसी किसी के प्रणाम करने पर ऐसा लगता है मानो बर्रे ने डंक मारा हो मैं किसी से कुछ कहती नहीं यह बात कहकर मां स्नेह भरी दृष्टि से निहार कर बोली पर बेटा यह तुम लोगों के लिए नहीं कह रही हूं मैंने कहा मां डर लगता है तुम जैसी मां को पाकर भी मानो लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं मां डर क्या है बेटा हमेशा यह जानना कि ठाकुर तुम्हारे साथ हैं मैं हूं मुझ मां के रहते भय क्या ठाकुर कह जो गए हैं जो भी तुम्हारे पास आएंगे मैं आखिरी समय में आकर उनका हाथ पकड़कर ले जाऊंगा चाहे कोई जो इच्छा ही हो क्यों ना करे जिस तरह इच्छा हो क्यों न चले ठाकुर को अंत समय में तुम लोगों को लेने आना ही होगा ईश्वर ने हाथ पांव अर्थात इंद्रिय आदि दिए हैं तो वे दौड़ेंगे ही वे अपना खेल दिखाएंगे ही एक बार मैंने ठाकुर को भोग देते समय देखा उनके चित्र से एक ज्योति निकलकर नैवेद्य पर पड़ रही है इसीलिए मैंने मां से पूछा मां मैंने जो देखा है क्या वह मेरे मन का भ्रम है या सत्य है यदि भ्रम है तो जिससे मेरा सिर ठंडा हो वही कर दो मां थोड़ा सोचकर बोली नहीं बेटा वह सब ठीक है मैं क्या तुम जानती हो कि मैंने क्या देखा है हां मैं ठाकुर को और तुमको जो भोग देता हूं वह क्या ठाकुर ग्रहण करते हैं क्या तुम सब ग्रहण करती हो मां हां मैं मैं कैसे जान पाऊंगा मां क्यों गीता में क्या तुमने पढ़ा नहीं फल पुष्प जल जो कुछ भी भगवान को भक्ति पूर्वक दिया जाता है वे उसे ग्रहण करते हैं इस उत्तर से आश्चर्यचकित होकर मैंने कहा तो क्या तुम भगवान हो इस बात पर मां हंस पड़ी हम लोग भी हंसने लगे